आध्यात्मरामण उत्तरकांड अष्टम सर्ग एवं तय कथय तो दूरवाषा मुनिभ्य राजद्वाघवश दर्शनापेक्ष मुनिलक्ष्मण्य दूरवाषावाक्यमब्रवी शी दर्शय राम वे कार्यम वेतमा उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय जी जी रघुनाथ के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता के साथ राजद्वार पर पहुंचे वहां दुर्वा मुनि ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा मुझे तुरंत ही महाराज राम से मिलाओ मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य आपड़ा है त्रुता प्रा सौ मित्र तेजसम रामेण कार्य किम तेद किम तेष्ट कौम्य राजा कार्या व्यग्र मुहूर्त सम्रतीक्षता त्रुवा क्रोध संतप्त मुनि सौमृत्री यह सुन श्रीलक्ष्मण जी ने उन अग्नि के समान तेजस्वी मुनि से कहा इस समय राम राज महाराज राम से आपको क्या काम है आपकी क्या इच्छा है उसे मैं ही पूरा करूंगा। इस समय महाराज एक और कार्य में संलग्न है उस देर ठहरिए यह सुनते ही मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहा अस्विन क्षणे तो सौमित्रे न दर्शयते चेत विभुम रामम स विषय वंशम भस्मे कुम लक्ष्मण यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान राम से न मिलाया तो इसमें संदेह नहीं मैं देश के सहित तुम्हारे वंश को अभी भस्म कर डालूंगा शुवा तद्वचन घोरमृषे दुर्वासोभृश्य चिंत्त स लक्ष्मण सर्वना साधर नासोष कश्य कारणात निश्चित एवं तथो गामाय प्राह दुर्वासा ऋषि का यह भयंकर वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी ने उसके स्वरूप का भली भांति विचार किया और यह निश्चय कर कि एक के कारण सबके नाश से तो अकेले मेरा नष्ट होना ही अच्छा है उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर सारा वृत्तांत का सुनाया सौमितैर्वचनम शुवा राम कालं व्यसर्जयत शीघ्र निर्गम्य रादे सुत मुनि रामो विवाद संप्रीतों मुनिप्रक्षर किं कार्यम ते कौमी ते मुनिमाघुत लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने काल को विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ अत्रंदन दुर्वासा जी से मिले लघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम कर चित्त में प्रसन्न हो उनसे आदर पूर्वक पूछा राम ने मुनि से कहा हे hey मुनि मैं आपका क्या कार्य करूं तथा राम वचनम दुर्वासा राम अब्रवी अर्ष अद्य वर्ष सहसा उपवासमापनम अतो भोजन मिक्षा सिद्धू सिंयत्ते रघुत्तम रामो मुनिश्रुवा संतोषेण सामता स सिद्धमुनि यत मुनिर्भुक्तम अमृत संतुष्ट पुनरभ्य इसलिए हे रघुश्रेष्ठ आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा है मुनि के ये वचन सुन रामचंद्र जी ने संतुष्ट हो उन्हें विधिपूर्वक सिद्ध पकाया हुआ अन्न दिया और मुनि उस अमृत तुल्य अन्न को खाकर तृप्त होकर चले गए गते साम ग्राम सस्माराषित काली का दुखाभिमा तो चाति अवांग न शाकाषित मनसा लक्ष्मणम ज्ञातवा जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रम को चले गए तो रघुनाथ जी को काल के कहे हुए वचनों का स्मरण हुआ इससे वे शोक और दुख से आर्त तथा अति उदास और व्याकुल हो गए रकुलभूषण राम ने मन लक्ष्मण को मरा हुआ सा मान लिया किंतु वे दीन चित्त से नीचे को मुख किए बैठे रहे उनसे कुछ कह ना सके अवा मुखो बभूवाथ तुषिवाखिलेर तथो राे दुखसंपल तुषि भूत चिंत स्नेहबंधन मत्ते जहिमृगुनंदन सर्वे राम नीचा मुख चुपचाप रह गए तब रघुनाथ जी को अत्यंत दुखातुर मौन चिंतित और स्नेह बंधन की निंदा करते देख लक्ष्मण जी ने कहा हे hey रघुनंदन मेरे लिए संताप न कीजिए मुझे शीघ्र ही मार डालिए गति काल से कलितापुर में प्रभु तय ही न प्रतिज्ञे नरको में ध्रुव भवेत मई भवे यद्य अनुग्राह्य तब तक मा माँ धर्म तय प्रभो प्रभो मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि काल की गति ऐसी ही है आपके प्रतिज्ञा भंग करने से तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना पड़ेगा अतः यदि आपकी मुझ पर प्रीति है और यदि मैं अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हे मतिमान मान रामजे शंका छोड़कर मुझे मार डालिए प्रभो धर्म का त्याग न कीजिए सौमित्रेण्थ्त राम चन्मशतमनसूय मंत्रिण सर्वान्विष्ठ चेतमब्रवीत मुनेरागमनमतो काल्शापी भाषित प्रतिज्ञा आत्मनमेदू लक्ष्मण जी का यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी का चित्त चंचल हो गया उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर यह सब वृत्तांत वशिष्ठ जी को सुनाया प्रभु राम ने दुर्वासा मुनि का आगमन काल का भाषण और अपनी प्रतिज्ञा ये सब बातें उनसे कह दी सुम से वचन मंत्रण सपुरोहिता उच प्राजल सर्वे रामम तो राीण पूर्वमे निर्दिष्ट लक्ष्मण चक्षुषा रामचंद्र जी का कथन सुन पुरोहित वशिष्ठ जी के सहित समस्त मंत्रियों ने सब कार्य लीला ही से करने वाले भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा प्रभो पृथ्वी का भार उतारने वाले आपका लक्ष्मण जी से पहले ही वियोग होना निश्चित है यह बात हमने ज्ञान दृष्टि से जान ली है त्यसु लक्ष्मण राम मां प्रतिज्ञा त्यज प्रभो प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मो भवती निष्फलः अतः हे राम तुरंत ही लक्ष्मण जी को त्याग दीजिए प्रभो अपनी प्रतिज्ञा भंग ना कीजिए क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करने से सारा धर्म निष्फल हो जाता है धर्मे नष्टे अखिले राम त्रैलोक्यम नश्यति ध्रुव तम तो सर्वोकोशी रघुत्म त्रातु लक्ष्मणमेकलोक्यंतुमर् और हे राम संपूर्ण धर्म का नाश हो जाने पर निश्चय ही त्रिलोकी का नाश हो जाता है हे रघुश्रेष्ठ आप तो संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं ले लक्ष्मण जी को ही त्याग कर आपको त्रिलोकी की रक्षा करनी चाहिए रामो धर्मार्थ सभा मंजसा यथेष्ट गौमित्रे माँ बुद्ध धर्म से संशय रघुनाथ जी ने सभा में उनको धर्मयुक्त और निर्दोष वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ जिससे धर्म में संशय उपस्थित न हो परित्यागो परित्या सता में भयम सम मुक्त रघुश्रेष्ठे दुख व्याकुल राव प्रणम्य सौम शीघ्र गृहम अगास्वक गुतीर आचम्य सकताजलि नवद्वार संयम्य मुर्णमधारयत यदक्षर पर्रह्म वासुदेवाभ्यम पदम तत्परम धाम चेतसा सो व्यचित वायुरोधे संयुक्त संसा लक्ष्मण पुष्पेतुष्टभुश्च सकृश्यम विवधक स शरीर स वाशव सक्र लक्ष्मण चक्र स्वर्गलोकम्थागमत तथो विष्णु चुर्भाग्तम सतपुरुषों के लिए त्याग और दोनों समान ही रघुश्रेष्ठ के, रघुश्रेष्ठ भगवान राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखें दुख से डबडबा आई और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने घर आए वहां से वे सरयू तट पर पहुंचे और आचमन करने के अनंतर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नौ इंद्री गोलकों को रोककर प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया फिर जो वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी पर ब्रह्म पद है उस परम धाम का चित्त में ध्यान किया इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषियों तथा अग्नि के सहित समस्त देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति की इसी समय इंद्र किसी भी देवता को दिखाई न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वर्गलोक में चले आए तब विष्णु भगवान के चतुर्थांश रूप उन लक्ष्मण देव को देखकर समस्त देवताओं और देवर्षियों ने उनका पूजन किया लक्ष्मणे ही दिवते हरो सिद्ध लोक गति योगिस्तदा ब्रह्मणा दृष्टु मुदा दृष्टुमाहित महापम भगवान लक्ष्मण जी के स्वर्ग प्रधान पर ब्रह्मा जी के सहित सिद्ध लोक निवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर महासर्पशेष रूपधारी श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए आए इस श्रीमद् आध्यात्म रायणे उमा संवादे उत्तरकांडे अष्टम